अध्याय 12 शाही बाग का दर्पण क्रिसमस आ रहा था दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कई फुट ऊंची बर्फ जमी थी झील जमकर ठोस हो गई थी और विजली बंदुओं को इस बात के लिए सजा दी गई कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू कर दिया था ताकि वे कुरियल के पीछे पीछे घूमते रहे और उनकी पकड़ी के पीछे टकराते रहे जो गिने उल्लू इस तूफानी आसमान में जूझते हुए चिट्ठिया देने आए उन्हें हैगरेट ने स्वस्थ किया तभी वे दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे हालांकि गुरुद्वार के हॉल और बड़े हॉल में आग धधकती रहती थी परंतु हवादार गलियारे बर्फीले हो चुके थे और क्लास में तीखी हवा खिड़कियों को हिला कर रख देती थी सबसे बुरी हालत प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी जो तहखाने में लगती थी यहां जब विद्यार्थी की सांस बाहर निकलती थी तो कोहरा बन जाता था और वे अपनी गर्म कढ़ाइयों के जितने पास रह सकते थे रहने की कोशिश करते थे मुझे अफसोस होता है डेको मेल्फाय ने एक दिन जादुई काढ़ी की क्लास में कहा मुझे उन लोगों के लिए अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस में में रुकना पड़ रहा है क्योंकि घर पर किसी को उनकी जरूरत नहीं है यह कहते समय वो हैरी की तरफ देख रहा था क्रैप और ग्वेल ही, ही करके हंसने लगे हैरी लॉयन फिश के कांटे का चूंट तोड़ रहा था उसने इसे अनसुना कर दिया क्विडिश मैच के बाद से मेल्फाय और भी ज्यादा कड़वी बातें बोलने लगा था वह नाक के हार जाने पर दुखी था इसलिए उसने हरेक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि, कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगला खोजी बनाया जाएगा परंतु उसने देखा कि कोई भी इस पर नहीं हंसा क्योंकि सभी इस बात से प्रभावित थे कि हैरी अपनी झटकी दे रही जादुई झाड़ू को बहुत अच्छी तरह पकड़े रहा था इसलिए ईर्षा और गुस्से में भरा है, है अब हैरी को इस बात के लिए ताना मार रहा था की उसका कोई परिवार नहीं था यह सच था की हैरी क्रिसमस के लिए प्रिवेट ड्राइव नहीं जा रहा था प्रोफेसर मैगोनिकल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थियों की सूची बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में, में रुकेंगे उसके अच्छा भाई भी रुक रहे थे क्यूँकी मिस्टर और मिसेज विजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे जब जादु काड़ी की क्लास के बाद वे लोग तेखाने से निकले तो उन्होंने देखा की आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा पेड़ बीच में रस्ता रोके खड़ा है जिसके पीछे से दो बड़े पैर निकले दिखाई दिए और एक मोटी आवाज ने उन्हें बता दिया कि इसके पीछे हैगरेट था हेलो मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में अपना सिर डालते हुए पूछा नहीं हम ठीक है क्या तुम से हटोगे? ने पीछे से ठंडे धीमे लहजे में कहा क्या तुम पैसे कमाने की जुगाड़ कर रहे हो बीजली मुझे लगता है तुम हागवर से निकलने के बाद यहाँ का रखवाला बनने के ख्वाब देख रहे हो वैसे भी तुम्हारे परिवार जितने बड़े घर में रहता है उसकी तुलना में तो तुम्हें तुम्हेंट की झोपड़ी भी महल की तरह लगेगी जैसे ही रॉन ने मेलफ़ोय की तरफ छलांग लगाई को छोड़ दियाट ने पेड़ के पीछे से अपना बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा मेल्फो उसके परिवार का अपमान कर रहा था चाहे जो भी हो लड़ाई करना हट के नियम के खिलाफ है चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा द्वार के पांच पॉइंट कम हो गए और आसान मानो कि मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं काटे अब तुम यहाँ से चलते नजर आओ और के पेड़ को धक्का मारते हुए गए जिस वजह से चारों तरफ का रॉन ने मेल्फॉ की पीठ के पीछे से अपने दांत किटकटाते हुए कहा एक ना एक दिन मैं उसे देख लूंगा मुझे उन दोनों से नफरत है। हैरी ने कहा मेल्फॉ और स्नेप चलो खुश हो जाओ क्रिसमस आने ही वाला है हैग्रिट ने कहा तुम्हें क्या बताऊं हमारे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल को देख लो वो कितना बढ़िया लग रहा है इस पर हैरी रोना हमाइनी है जुटे थे आखिरी पेड़ इसे दूर वाले कोने में रख दो हॉल की सजावट देखने लायक थी दीवारों पर शूरपनी और मिसल्टो के बंदरवार सजे थे और कमरे में चारों तरफ बारह ऊंचे क्रिसमस ट्री रखे थे जिन में से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्ती है पहले हमारे पास आधा घंटा है हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते तो हुए कहा जो छड़ी से सुनहरे बुलबुलें निकाल कर उन्हें नए पेड़ की डालों पर सजा रहे थे लाइब्रेरी हैगरेट ने हॉल के बाहर उनके पीछे आते हुए कहा छुट्टियों के पहले पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो क्यों अरे हम पढ़ नहीं रहे हैं हैरी ने उसे उत्साह से बताया जब से तुमने हमें निकोलेस फ्लेमेल के बारे में बताया है तब से हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कौन है क्या हैगरेट को जैसे जोरदार झटका लगा सुनो हमने तुम्हें जो बताया है उसे भूल जाओ तुमने इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज की रखवाली कर रहा है हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि है की सुराग दे दो मैं जानता हूँ मैंने उनका नाम कहीं पर पढ़ा है हम कुछ नहीं बताएंगे हैगरेट ने साफ जवाब दिया तो फिर हमें खुद ही खोजना होगा रॉन ने कहा और हैगरेट को बेचैन हालत में छोड़कर वे तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे क्योंकि कहा से, किस किस कि कि से शुरू किया जाए क्यूँकी वे यह नहीं जानते थे की कि किताब में अपना नाम लाने के लिए फ्लमेल ने क्या किया था उसका नाम बीसवीं सदी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नाम में नहीं था उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजे और जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में भी नहीं मिला और फिर लाइब्रेरी का आकार भी एक समस्या थी इसमें लाखों किताबें हजारों शेल्फ सैकड़ों लाइनें थीं हरमाय ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिन्हें देखने का उन्होंने फैसला किया था रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यू ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकाल देखने लगा है उस हिस्से की तरफ ठहलता हुआ गया जहां जाना मना था वह कुछ समय से सोच रहा था कि कई फिल्म का नाम यहाँ तो नहीं है दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना था उन्हें देखने के लिए आपको किसी टीचर की खास तौर पर साइन की हुई परलाओं से रक्षा के विषय में आगे की पढ़ाई कर रहे थे तुम क्या खोज रहे हो लड़के कुछ नहीं हैरी ने कहा मैडम पेंसियानी लाइब्रेरियन ने उसकी तरफ पंखों का डस्टर दिखाते हुए कहा तो फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ चलो बाहर सोच रहा था कि उसे जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी या बहाना बना लेना चाहिए था हैरी मन मार कर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया वह रोनो पहले ही इस बात पर सहमत हो गए थे बता सकती थी परंतु वे यह जोखम नहीं लेना चाहते थे किसने पर जान जाए कि वे किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे हैरी ने यह देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतजार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिला या नहीं परंतु उसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी 15 दिनों से ढूंढ रहे थे, गर्दन के पीछे न खड़ी हो पांच मिनट बाद रोना हमाय अपनी गर्दन हिलाते हुए उसके पास आए फिर वे लंच करने के लिए चले गए जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते हो गए है ना हरमाइनी ने कहा और अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे उल्लू भेज देना और तुम अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकती हो कि फ्लेमेल कौन है रॉन ने कहा उनसे पूछना सुरक्षित होगा बहुत ही सुरक्षित होगा क्योंकि वो दोनों दांत के डॉक्टर हैं हरमाय ने कहा एक बार छुट्टियां शुरू हो गई तो रॉनिक अच्छा बीतने लगा की फिल्म के बारे में वे भूल से गए पूरा कमरा उनके कब्जे में था और हॉल भी आम दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा खाली था इसलिए वे आग के पास वाली कुर्सियों पर बैठ सकते थे वे घंटों बैठ कुछ न कुछ ऐसा खाते थे जिससे वे लंबे हत्ते वाले कांटे से भूल सके ब्रेड क्रमपेड मार्श और ऐसे उपाय सोचते रहते थे इतना था कि इसमें जिंदा मुहरों से खेला जाता था जो एक तरह से युद्ध में सैनिकों को आदेश देने की तरह था रॉन के पास की हर चीज की तरह यह शतरंज भी उसे परिवार के किसी और सदस्य मिली थी इस मामले में उसके दादाजी से बहरहाल पुराने मोहरों से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी रॉन उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे उनसे अपनी बात मनवाने में जरा भी दिक्कत नहीं होती थी हैरी सिमस विनिगन से उधार लिए मुहरों से खेला और मुहरों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था और वे मुहरे चिल्ला चिल्ला कर अलग अलग सलाह दे रहे थे जिस वजह से वो दुविधा में पड़ जाता था मुझे माम भेजो क्या तुम उसका घोड़ा नहीं दिख रहा है उसे भेज दो हम उसके बिना काम चला सकते हैं क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे भोजन और मौज मस्ती की आशा तो थी ही परंतु तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जब वह अगली सुबह जल्दी बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेटों का ढेर जब हैरी बिस्तर से बाहर आया और उसने अपना ड्रेसिंग काउंट खींचा तो रॉन नींद भरी आवाज में बोला हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी हैरी ने कहा इधर देखो तो सही मुझे तोहफे मिले हैं और तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे शलजमों की रॉन ने अपने तोहफो के ढेर की तरफ देखते हुए कहा जो हैरी के ढेर से काफी बड़ा था हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया यह मोटे भूरे कागज में लिपटा था और इस पर लिखा था हैरी को हैग्रिड की ओर से अंदर लकड़ी की एक अनगढ़ थी जाहिर था हैगरेट ने उसे खुद बनाया था हैरी ने बासुरी बचाई उसने कुछ हद तक उल्लू जैसी आवाज निकाली दूसरे बहुत छोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा भेज रहे हैं वरना अंकल और पिटूनी आंटी की ओर से कागज के साथ 50 पेंस का एक सिक्का सैलो टेप से चिपका था यह उनकी उदारता है अद्भुत उसने कहा क्या आकार है या पैसा है तुम इसे रख सकते हो हैरी ने कहा और वो हंसा की कि रोन कितना खुश दिख रहा था हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए बाकी तोहफे किसने भेजे है मुझे लगता है मैं जानता हूँ की ये किसने भेजा है रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे पैकेट की तरफ इशारा किया मेरी मम्मी ने मैंने उन्हें बताया था कि तुम तोहफों की उम्मीद नहीं कर रहे थे और अरे नहीं उसने दर्द भरी आवाज में कहा उन्होंने तुम्हारे लिए भी वीज़ली स्वेटर बना दिया हैरी ने पैकेट फाड़ा उसमें हाथ से बुना एक मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक बड़ा पैकेट भी हर साल वे हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती है रॉन ने अपना पैकेट खोलते हुए कहा और मेरा हमेशा मेहरून रंग का होता है तुम्हारी मम्मी सच में बहुत अच्छी है। हैरी ने कैंडी चखते हुए कहा जो बहुत स्वादिष्ट थी उसके अगले तोहफे में थी हरमाय ने चॉकलेट के मेंढकों का एक बड़ा बक्सा भेजा था अब सिर्फ एक पैकेट बचा था हैरी ने उसे उठाया और टटोला वो बहुत हल्का था हैरी ने उसे खोला कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज फिसल फर्श पर गिर गई और चमकने लगी रोन के मुंह से आह निकली मैंने इसके बारे में सुना है उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर है और भी। क्या है? हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया उसे छूना अजीब सा एहसास था जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया गया हो यह अदृश्य चोगा है रोहन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था मुझे विश्वास है यह वही है पहन कर देखो हैरी ने चोगे को अपने कंधे के चारों तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई वही है नीचे देखो हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा परंतु वे गायब हो गए थे वह दर्पण की तरफ भागा उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था का शरीर अदृश्य हो गया था उसने चोगे को अपने सिर पर भी खींच लिया और अब दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था इसके साथ एक चिट्ठी भी है रॉन ने अचानक कहा यह चिट्ठी इससे निकलकर गिरी हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली छोटी गोल लिखावट में जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था यह शब्द लिखे थे, थे। मुबारकबाद इसके नीचे किसी के साइन नहीं थे हैरी ने चिट्ठी को घूरा रोन चौके को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था इसके लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं उसने कहा कुछ भी क्या हुआ कुछ नहीं हैरी ने कहा बहुत अजीब लग रहा था। ये चोगा किस था? किसने भेजा क्या कभी सचमुच घुसाए हैरी ने तत्काल चोगे को छुपा दिया वो इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहता था कम से कम इस वक्त तो नहीं क्रिसमस मुबारक हो अरे देखो तो सही हैरी को भी बिजली स्वेटर मिला है फ्रेड और जॉर्ज नीले स्वेटर पहने थे जिनमें से एक पर बड़े पीले अक्षर में एफ लिखा था और दूसरे पर बड़ा पीला जी लिखा था हेरी का हमसे ज्यादा अच्छा है फ्रेड ने हेरी का स्वेटर उठाकर कहा जाहिर है कि वे तब ज्यादा मेहनत करती हैं जब आप परिवार के न हो तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना रॉन जॉर्ज ने पूछा चलो इसे पहनो यह बहुत अच्छा और गर्म है महनून रंग से मुझे नफरत है रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज में कहा और स्वेटर पहन लिया तुम्हारे स्वेटर पर कोई अक्षर नहीं लिखा है जॉर्ज ने देखते हुए कहा उन्हें लगता है कि तुम तो अपना नाम नहीं भूलोगे परंतु हम बेवकूफ नहीं हैं, हम जानते हैं कि हमारा नाम था। था तोहफो को खोलते खोलते बीच में ही आ गया था क्योंकि उसके हाथ में भी एक स्वेटर था जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया पी यानी परफेक्ट इसे पहनो पस ही चलो हम सभी अपने स्वेटर पहनते हैं यहाँ तक हैरी को भी एक स्वेटर मिला है मैं नहीं चाहता पर्सी ने कहा परंतु विजली बंदुओं ने स्वेटर को उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया, और के उसे तो कमरे से बाहर ले गए पर्सी की बाहें स्वेटर में फंसी थी हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया था सौ मोटी भुनी टर्की भुने और उबले आलू मोटे पोर कबाबों की प्लेटें मक्खन लगी मटर की कटोरिया गाड़ी व लजीज मेवा डली ग्रेवी और क्रेनबेरी सॉस की चांदी की नावें और टेबल के पार हर कुछ फुट दूर रखे जादूगरों के पटाखों के ढेर ये अद्भुत पटाखे कमजोर मगलू पटाखों की तरह नहीं थे जिन्हें डसली परिवार आमतौर पर खरीदता था जिसमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और पतले कागज के हैट होते थे हैरी ने फ्लेट के साथ जादूगरों का एक पटाखा चलाया जिसने सिर्फ आवाज ही नहीं की बल्कि तोप के गोले की तरह तेज आवाज करता हुआ गया और उन सभी को नीले धुएं के बादल में लपेट लिया जबकि इसके अंदर से धमाके के साथ रियर एडमिरल का हेट निकला और कुछ जिंदा सफेद चूहे बाहर निकले ऊपर ऊंची टेबल पर डम्बल ने जादूगर वाली नुकेली टोपी के बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी और वे उस चुटकुले पर हंस रहे थे जो प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी अभी पढ़कर सुनाया था टर्की के बाद सुलगती हुई क्रिसमस पुडिंग आई पर्सी की स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा हुआ था जिसकी वजह से उसके दाँत टूटते टूटते बचे हैरी ने देखा की ज्यादा शराब पीने के कारण हैग्रिक का चेहरा लाल होता जा रहा था और आखिरकार हैगरिट ने प्रोफेसर मैकगोनिकल का गाल चूम लिया हैरी को यह देखकर अचंबा हुआ कि गुस्सा होने की बजाय वे हसी शर्माई और उनका हेड हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों से निकलकर बहुत सी चीजें उसके ऊपर गिरी जिनमें कभी न फूटने वाले चमकदार गुब्बारों का एक पैकेट था अपने खुद के मत्स्य उगाइयों की किट थी उसका खुद का जादूगरों वाला शतरंज का नया सेट था सफेद चूहे गायब हो गए थे और हैरी के मन में भयानक विचार आया की शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेज नॉरिस का डिनर बनना लिखा था हैरी और विजली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे ढंग से गुजारी वे मैदान के बर्फ के गोलों में घमासान लड़ाई करते रहे फिर वे ठंडे गीले और हाफते हुए घर उद्वार के हॉल की आग के पास लौटाए, है। जहां हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन से बहुत बुरी तरह से हार गया हैरी को लग रहा था की अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज्यादा मदद करने की कोशिश न की होती तो शायद वो इतनी बुरी तरह नहीं हारता टर्की सैंडविच क्रमपेट स्पंज और क्रिसमस केक के साथ चाय पीने के बाद हरेक को लगा की पेट ज्यादा भर गया है और अब सोने से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। का सबसे अच्छा क्रिसमस था परंतु पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज घुमड़ रही थी जब तक वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं गया तब तक वह इसके बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाया अदृश्य चौका और उसे किसने भेजा था रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था तथा तो उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी इसलिए जैसे ही उसने अपने बिस्तर पर पर्दे पर लगाए वह तत्काल सो गया हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का यह उसके डैडी का था उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया जो रेशम से भी चिकना और हवा की तरह हल्का था ध्यान से इस्तेमाल करना चिट्ठी में लिखा था उसे इसे पहनकर देखना था अभी वह बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को अपने चारों तरफ लपेट लिया जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे सिर्फ चांदनी और छायाएं दिखी यह बहुत अजीब एहसास था ध्यान से इस्तेमाल करना अचानक रोमांच का तूफान उमड़ रहा था वो इसे पहन कर कहीं भी जा सकता था कहीं भी ऑफिस को पता भी नहीं चलेगा रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया क्या उसे जगाना ठीक रहेगा किसी चीज ने उसे रोक दिया उसके डैडी का चौगा उसे लगा की इस बार पहली बार वह अकेले ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है। से निकला, हैरी कुछ नहीं बोला वो गलियारे में तेजी से चलता गया उसे कहाँ जाना चाहिए वह रुक गया उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक विचार आया लाइब्रेरी में वहां जहाँ जाना मना है वो जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता था और तब तक पढ़ सकता था जब तक वो पता न लगा लेकर ने एक लैम्प चलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच का रास्ता देख सके ऐसा लग रहा था जैसे लैम्प हवा में तैर रहा हो और हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़े हुए था परंतु यह देख कर उसे कपकपी छूट रही थी जहां जाना मना था वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था सावधानी से उस रस्सी के पार जाते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी उसने अपना लैम्प उठाया नहीं आया उनके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रही थी कुछ किताबें तो बिना नाम की थी एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक दिख रहा था हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए शायद यह उसके मन का वहम हो शायद ऐसा न हो परंतु उसे लगा जैसे किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही थीं, जैसे वे जानती थी कि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति घुसाया था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी लैम्प को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में किसी अच्छी सी किताब की तलाश की एक बड़ी सी काली सफेद किताब पर उसकी आंखें ठहर गई उसने इसे कठिनाई से निकाला क्योंकि यह बहुत भारी थी और अपने घुटनों पर रखकर खोला एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली किताब चीख रही थी ने उसे तत्काल बंद कर दिया परंतु किताब फिर भी चीखती रही और उसमें से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज लगातार आती रही वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया आतंकित होकर उसने सुना की बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ पर रखते हुए वह भागा दरवाजे के पास वह फिल्च के पास से गुजरा फिल्स की पीली अजीब आंखें उसके पार देख रही थीं, और हैरी फिल्ज के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारों में ऊपर निकल गया किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह एक ऊंचे कवच के सामने अचानक रुक गया लाइब्रेरी से बाहर निकलते के चक्कर में वह इतना उलझा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा की वो कहाँ जा रहा था शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था वह यह पहचान पाया कि वह कहाँ था उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है परंतु किचन तो इसके पांच मंजिल नीचे होना चाहिए था आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात में बाहर घूमे तो मैं सीधा आपके पास आ जाऊं कोई लाइब्रेरी में उस जगह है जहां जाना मना है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया वो जहां भी था फिल्च को वहां का शॉर्टकट मालूम था क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज करीब आती जा रही थी और हैरी का दिल धक रह गया जब उसने सुना की जवाब देने वाला आदमी स्नेप था जहा जाना मना है वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे जब फिल्चर स्निप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे ठोस था।, तो तो था ही वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा उसके बाएं तरफ एक दरवाजा खुला था वह उसकी इकलौती आशा थी वह सिकुड़ कर इसके अंदर घुस गया उसने अपनी सांस रोक रखी थी और वह कोशिश कर रहा था कि दरवाजा न हिले उसे बहुत राहत मिली जब वो बिना आवाज किए कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया फिर सीधे निकल गया, इसनेरी दीवार से टिक कर गहरी सांसें लेने लगा और उनके कदमों की दूर होती कुछ सेकेंड बाद ही वह स्थिति में आया कि यह देख सके की कि वह किस कमरे में छिपा था वह कौन सा कमरा था यह एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था दीवारों के डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे और रद्दी कागजों की बाल्टी उल्टी रखी थी परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रस्ते से हटाने के लिए यहां पर रख दिया था यह एक शानदार दर्पण था छत जितना ऊंचा इस पर सोने का फ्रेम था और यह दो पंजों पर खड़ा था इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था हूँ तखादी शाही वाक राह कापा में अब चूकी फिल्च और स्नेप की आवाज आना बंद हो गई थी इसलिए उसका डर कम होने लगा था हैरी दर्पण के करीब आया वह खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था परंतु उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा वह उसके सामने खड़ा हो गया उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा वो पीछे घूमा उसका दिल अभी जितना तेजी से धड़क रहा था उतनी तेजी से तो कभी नहीं धड़का था तब भी नहीं धड़का था जब वो किताब चीखी थी क्योंकि दर्पण में वह अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे परंतु कमरा खाली था तेज तेज सांस लेते हुए वह धीमे से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा था सफेद और डरा हुआ और वहां ठीक उसके पीछे कम से कम दस और लोगों के प्रतिबिंब थे हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा परंतु अब भी वहां कोई नहीं दिख रहा था क्या वे लोग अदृश्य थे क्या सचमुच वह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था और क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह सबका प्रतिबिंब दिखाता था चाहे वे अदृश्य हो या ना हो उसने दोबारा दर्पण में देखा उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया पर उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया अगर वो महिला सचमुच वहां होती तो यह बात तय थी हवा को महसूस किया दर्पण में ही मौजूद थे वो बहुत सुंदर महिला थी उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह है। हैरी ने सोचा और वो दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक गया चमकीली हरी बिल्कुल वही आकार है परंतु फिर उसने देखा कि वह रो रही थी मुस्कुरा रही थी परंतु साथ में रो भी रही थी उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी वह चश्मा पहने था और उसके बाल बहुत उलझे हुए दिख रहे थे जो पीछे की तरफ चिपटे थे जैसे हैरी के थे हैरी अब दर्पण के इतने करीब आ गया कि उसकी नाक लगभग उसके प्रतिबिंब को छू रही थी मम्मी वो फुसफुसाया डैडी वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे और उसे अपने जैसी हरी आंखें अपने जैसी नाक की कई जोड़िया दिखी एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने थे जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था पोटर परिवार मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा उसके हाथ दर्पण पर टिके थे जैसे उसे लग रहा हो जैसे वह इसमें अंदर घुस उन्हें छू सकता था उसके भीतर दर्द की तेज लहर उठ रही थी जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था बहुत भयानक दुख उसे नहीं मालूम वह वहां कितनी देर तक खड़ा रहा प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा एक टक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज़ उसे फिर से होश में नहीं ले आई वह वहां पर अब और नहीं रुक सकता उसे वापस अपने बिस्तर में जाना चाहिए उसने अपनी मम्मी के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया मैं फिर आऊंगा मम्मी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया तुम मुझे भी तो जगा सकते थे रॉन ने चिड़कर कहा तुम आज रात चल सकते हो मैं दोबारा जाने वाला हूँ मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहूंगा रॉन ने उत्साह से कहा और मैं तुम्हारे परिवार पूरे विज़ली परिवार को देखना चाहूंगा तो मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो तुम तो उन लोगों से मिल भी सकते हो रोन ने कहा बस गर्मियों में, में मेरे घर पर आ जाओ वैसे हो सकता है की शायद दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता हो जो मर चुके हैं हालांकि फ्लेमेल का पता न लगाना बहुत बुरी बात है थोड़ा सा बेकन या कोई और चीज ले लो तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो हैरी से कुछ नहीं खाते बन रहा था उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वो आज रात उन्हें दोबारा देखने जा रहा था वो फिल्मेल को लगभग भूल चुका था अब यह काम उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तीन सिर वाला कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था और अगर उसे स्नेप चुरा भी ले तो उसे क्या फर्क पड़ता था तुम ठीक तो हो रॉन ने कहा तुम अजीब दिख रहे हो हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो दर्पण वाले कमरे को दोबारा ढूंढ नहीं पाएगा चूंकि चौगे में रॉन भी लिपटा था इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रस्ते रहे दर्पण को छोड़ो और वापस चलो नहीं हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा मैं जानता हूँ वह यही कहीं पर है वे एक लंबी जादूगर के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी परंतु उसके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा जब रॉन करा रहा था तो उसके पैर ठंड के मारे सुन होने लगे तभी हैरी को कवच दिख गया यही है बस यही हाँ उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए फुसफुस आया मुझे कुछ नहीं दिख रहा रॉन ने जवाब दिया देखो उन लोगों को देखो बहुत सारे लोग हैं मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो इसमें ठीक से देखो चलो जहां मैं खड़ा हूं वहां खड़े होकर देखो हैरी एक तरफ को हट गया अब रोन दर्पण के सामने खड़ा हो गया था इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था उसे सिर्फ ऊनी पजामा पहने रॉन दिख रहा था रॉन अपने कहा क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने चारों तरफ खड़ा देख रहे हो नहीं मैं अकेला हूँ परंतु मैं थोड़ा अलग हूँ मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैं हेड बॉय हूँ क्या मैं मैं उस तरह का बिल्लर लगाया हूँ जैसे बिल लगाया करता था मेरे हाथ में हाउस कप और कुडिज कप है मैं कुडिश कप्तान भी हूँ रोन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से देखा क्या तुम्हें लगता है दर्पण भविष्य दिखाता है यह कैसे हो सकता है मेरा परिवार तो मर चुका है मुझे एक बार और देखने दो तुमने कल पूरी रात दर्पण देखा है मुझे थोड़ी देर और देखने दो तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्विज कप ही तो है इसमें क्या खास बात है मैं अपनी मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ मुझे धक्का मत दो बाहर के गलियारे में अचानक एक आवाज आई जिससे उनकी बहस बंद हो गई उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे कितनी जोर जोर से बोल रहे थे क्या यह चोगा बिल्ली पर भी काम करता है ऐसा लगा जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई अब रुकना खतरे से खाली नहीं है वो फिल्ज को बुलाने गई होगी मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उसने हमारी आवाज सुन ली थी चलो और रॉन ने हैरी को कमरे से बाहर खींच लिया बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली शतरंज खेलोगे हैरी? ने पूछा। नहीं। तो फिर बाहर चले और लग रहा है और वैसे भी तुम पहले ही कई बार बाल बाल, बाल बच चुके हो फिल चारों तरफ घूम रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है की वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते मान लो कि वे तुमसे टकरा जाए या मान लो तुम किसी चीज से टकरा जाओ तुम हरमाईनी की तरह बात कर रहे हो मैं सच कह रहा हूँ पर हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था यही कि वह दर्पण के सामने वापस जाएगा और उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था तीसरी रात उसने अपना पहले से बहुत जल्दी खोज लिया उसे था कि वो तेज तेज चल रहा था जिस वजह से बहुत आवाज हो रही है और ऐसा करना समझदार ही नहीं है परंतु रास्ते में कोई नहीं मिला और एक बार फिर उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहे थे उसके दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया वह यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था और आज रात उसे कोई नहीं रोक सकता था कोई भी नहीं सिवाय तो हैरी फिर से आ गए हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया उसने पीछे मुड़कर देखा दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर कोई और नहीं बल्कि अलबस डम्बल बैठे थे हैरी उनके पास से ही गुजरा होगा परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था मैं आपको नहीं देख पाया सर अजीब बात है, हैरी लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। डम्बल ने कहा और हैरी को देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे तो डम्बल ने कहा और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़े लोगों की तरह तुम पर भी शाहिवा के दर्पण का जादू हो गया है मैं नहीं जानता था कि यह नाम है सर परन्तु मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है और रॉन को यह दिखाता है कि वो हेडबॉय बन गया है आपको कैसे मालूम मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है डंबलडोन ने धीमे से कहा अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शाहिवाग का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है हैरी ने अपना सिर इनकार में लाया मैं थोड़ा समझा दू दुनिया का सबसे सुखी आदमी शहीवाग के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है यानी कि जब वह इसमें देखेगा तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है क्या इससे से से हमारी ख्वाहिश जो भी हो सही भी है और गलत भी डम्बलडोर ने शांति से कहा यह हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है न उससे अधिक न उससे कम तो अपने परिवार से कभी नहीं मिले इसलिए तुम इसमें उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो रोनाल्ड विजली जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है अपने आप को अकेला खड़ा देखता है उन सबसे बेहतर स्थिति में बहरहाल ये दर्पण न तो में ज्ञान देता है और न ही सच्चाई दिखाता है लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं उन्होंने इसमें जो देखा है इससे वे मुग्ध हो गए हैं या पागल हो गए हैं क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो दिख रहा है वह सच था या नहीं संभव था या नहीं दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी और मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश न करो अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो अच्छी बात नहीं है यह या बात याद रखना अब तुम अपने शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पर चले जाओ हैरी खड़ा हो गया आ, सर प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ ज़ाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है डम्बल मुस्कुराए बहरहाल तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो रही जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है मुझे मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं हैरी देखता रह गया इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते डम्बलडोन ने कहा एक और क्रिसमस आया और चला गया लेकिन किसी ने भी एक भी एक जोड़े मोजे नहीं दिए लोग मुझे किताबें ही देते रहते हैं जब हैरी बिस्तर में गया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि डम्बलडोन शायद पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे परंतु इस को अपने तकिये से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि अब बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था